महाभारत शांतिपर्व चतुर्दशाशतमोध्याय ब्रह्मचर्य तथा वैराग्य से मुक्ति मुक्तिवाच अत्रोप्याुषा तत्व राजीषी कहते राजन, अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का यथावत उपाय बताता हूँ शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता हुआ मनुष्य तत्वज्ञान से परम गति को प्राप्त कर लेता है सर्वे सामेव पुरुष श्रेष्ठ उच्चते समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है मनुष्यों में द्विजों को और द्विजों में भी मंत्र ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है वेद शास्त्रों के यथार्थ ज्ञाता ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है नेत्रहीनोथाशे कृष्णते ध्वनि ज्ञानहीन तथा लोके तस्मा ज्ञान विदोधिका जैसे नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर तरह तरह के दुख पाता है उसी प्रकार संसार में ज्ञानहीन मनुष्य को भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं इसलिए ज्ञानी पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है तांस्ता उपासर्मा धर्म काम यथागम न तेम साम अर्थ सामान्यम अंतर्ण गुणिम धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य शास्त्र के अनुसार उन उन यज्ञादि सकाम धर्मों का अनुष्ठान करते हैं किंतु आगे बताए जाने वाले गुणों के बिना इन्हें सबके लिए समान रूप से अभीष्ट मोक्ष नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती वाग्देह मनसा शौचम क्षमा सत्यम धृति स्मृति सर्वर्मेशु धर्मज्ञा व्यापय गुणाशुभा वाणी शरीर और मन की पवित्रता क्षमा सत्य धैर्य और स्मृति इन गुणों का प्राय सभी धर्मों के धर्मज्ञ पुरुष कल्याणकारी बताते हैं यदिदम ब्रह्मो रूपम ब्रह्मचर्य मृत स्मृत परम तत्सर्वधर्मेभ्य ते न जाति परम गतिम यह जो ब्रह्मचर्य नामक गुण है इसे तो शास्त्रों में ब्रह्म का स्वरूप ही बताया गया है यह सब धर्मों से श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं लिंग संहयोगीन जन शब्द स्पर्श विवर्जित श्रोत्रेण श्रवण चक्षुषा च दर्शनम वागसा प्रवृत्त जन तन्मर्जित बुद्धिया चाद्भसी चेत ब्रह्मचर्य वह परम पद पांच प्राण मन बुद्धि और दसों इंद्रियों के संघात रूप शरीर के संयोग से शुण्ड हैं शब्द और स्पर्श से रहित है जो कान से सुनता नहीं आँख से देखता नहीं और वाणी द्वारा कुछ बोलता नहीं है तथा जो मन से भी रहित है वही वह परमपद या ब्रह्म है मनुष्य बुद्धि के द्वारा उनका निश्चय करे और उसकी प्राप्ति के लिए निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे समझा विद्वान् सिंह जो मनुष्य इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है वह ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है मध्यम श्रेणी के ब्रह्मचारी को देवताओं का लोक प्राप्त होता है और कनिष्ठ श्रेणी का विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। ब्रह्मचारीम तत्र उपाय तत्म संप्रदीप्तम उदीर्ण चीज रजह ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत कठिन है उसके लिए जो उपाय है वह मुझसे सुनो ब्राह्मण को चाहिए कि जब रजोगुण के वृत्ति प्रकट होने और बढ़ने लगे तो उसे रोक दे योशिताम न न निरीक्षा निरंबरा कथन चंदेन्द्र स्त्रियों की चर्चा न चुने उन्हें नंगे अवस्था में न देखे क्योंकि यदि किसी प्रकार नग्नावस्थाओं में उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल हृदय वाले पुरुषों के मन में रजोगुण राग या काम भाव का प्रवेश हो जाता है रागोत्पन्न तीर्थम महारते प्रविशे दप मग्न स्वप्न चमरसा तेजम ब्रह्मचारी के मन में यदि राग या काम विकार उत्पन्न हो जाए तो वह आत्मशुद्धि के लिए कृछ व्रत का आचरण करे यदि वीर की वृद्धि होने से उसे काम वेदा अधिक सता रही हो तो वह नदी या सरोवर के जल में प्रवेश करके स्नान करे। यदि स्वप्नावस्थ में वीरपात हो जाए तो जल में गोता लगाकर मन ही मन तीन बार अघमर्षण सुप्त का जप करे कृछ शब्द से प्राजापत्य कृछ का ग्रहण किया जाता है प्राजापत्र का विधान इस प्रकार है नाजापत्यो यते मनुस्मृति तीन दिन केवल प्रातः काल तीन दिन केवल साय काल तथा तीन दिन तक केवल अजाति अन्न का भोजन करें फिर तीन दिन तक उपवास रखे इसे प्रजापत्य प्रजापत्यकृक्ष कहा जाता है अघ्म सण्सुक्त निम्लिखिथत्य तपसोध्य जायत तथोरात्र जायत ततः सुद्रो अर्णव समुद्राद्रणवा दधी संवत्सरो जायत अहोरात्राद विश्व मिश तो वशी सूर्याचंद्रमशउ धाता यथा पूर्वम क्लय दिवच पृथिवी चातरीक्ष क्षमता स्व पापम निर्दहे देव अंतर्भूत रजोमयम ज्ञानयुक्न मनसा संततेन अविचक्ष विवेकी पुरुष को इस प्रकार ज्ञानयुक्त एवं संयमशील संयमशील मन के द्वारा अपने अंतकरण में प्रगट हुए पापमय विकार को दग्ध कर देना चाहिए कुड़पा में दसुक्त यदव छिद्र बंधन तदवत्हगतम विद्या विद्यात् देह, देह बंधनम मुर्दे के समान अपवित्र एवं मलयुक्त नाडिया जिस प्रकार देह के भीतर पूर्वक बंधी हुई है उसी प्रकार अज्ञान से उसके भीतर जीवात्मा भी दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है ऐसा जानना चाहिए मज्जाम देहम तर्पयन्ति भोजन से प्राप्त हुए रस नाड़ी समूहों द्वारा संचरित होकर मनुष्यों के वात पित्त कफ त्वचा मांस स्नायु अस्थि चरबी एवं संपूर्ण शरीर को एवं पुष्ट करते हैं। इस शरीर के भीतर उपयुक्त आदि दस वस्तुओं को वहन करने वाली दस ऐसी नाडियां हैं जो पांचों इंद्रियों के शब्द आदि गुणों को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त करने वाली है उन्हीं के साथ अन्य सहस्त्रों सूक्ष्म नाड़ियाँ सारे शरीर में फैली हुई है एवंता शिरा नदो रसोदा देहसागर तर्पय य आप गायु जैसे नदियां अपने जल से यथा समय समुद्र को तृप्त करती रहती है उसी प्रकार रस को बहाने वाली ए नाड़ी रूप, इस सागर को तृप्त किया करती है तनोवहाम शुक्ल संकल्प जम दृण सर्वगात्रोच हृदय के मध्य भाग में एक मनोवहा नाम की नाड़ी है जो पुरुषों के काम विषयक संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीर को खींचकर बाहर निकाल देती है सर्वात्र प्रताय तस् झनुता शिरा नेत्रो प्रतिपद्यंते वह जस उस नाड़ी के पीछे चलने वाली और संपूर्ण शरीर में फैली हुई अन्य नाड़ियां तेजस गुण रूप ग्रहण की शक्ति को वहन करती हुई नेत्रों तक पहुंचती हैं पय से अंतर हितम सर्पी यद निर्मथ्यते खचि सुक्रम निर्मथे मथते तद्वन्दे संकल्प जयी खच जिस प्रकार दूध में छिपे हुए घी को मथने से त तब... मथ कर अलग किया जाता है उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और इंद्रियों से होने वाले स्त्रियों के दर्शन एवं स्पर्श आदि से मथित होकर पुरुष का वीर वाहन निकल जाता है स्वप्न प्य एवं भेते मन संकल्प जम व्रज शुक्रम संकल्प मनोवहा जैसे स्वप्न में संसर्ग न होने पर भी मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ स्त्री विषयक राग उपस्थित हो जाता है उसी प्रकार मनोवहा नाड़ी पुरुष के शरीर से संकल्प जनित वीर का निस्सारण कर देती है महर्षि भगवान त्रिवेद तक्षुक्र संभव त्रिवेजम इंद्रदव्यम तस्मान्द्रिय मुच्यते भगवान महर्षि अत्रिवीर्य की उत्पत्ति और गति को जानते हैं तथा ऐसा कहते हैं कि मनोवहाड़ी संकल्प और अन्न ये तीन ही वीर्य के कारण हैं इस वीर्य का देवता इंद्र हैं, इसलिए इसे इंद्रिय कहते हैं ये वे शुक्र गति विद्युदूत शकरि कारागा दग्ध दोसास्ते प्राप्त युद्धेह संभव जो यह जा जानते हैं कि वीर की गति ही संपूर्ण प्राणियों में वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाली है वे विरक्त हो अपने सारे दोषों को भस्म कर डालते हैं इसलिए वे पुनः देह के बंधन में नहीं पड़ते गुणानागम्य अमनस इव अमोव देह कर्मान प्राणान अनंत काल इव मुचते जो केवल शरीर की रक्षा के लिए भोजन आदि कर्म करता है वह अभ्यास के बल से गुणों की सामयावस्था रूप निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके मन के द्वारा मनोवहा नाड़ी को संयम में रखते हुए अंतकाल में प्राणों को सुषुम्ना मार्ग से ले जाकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है भविता मनसो ज्ञानमन एव प्रजाते ज्योतिषमें ज्योतिष मिरजो नृत्यम मंत्र सिद्धम महात्मना उन महात्माओं के मन में तत्वज्ञान का उदय हो जाता है क्योंकि प्रणवोपासना से परिशुद्ध हुआ उनका मन नित्य प्रकाशमय और निर्मल हो जाता है तस्मा तिघाताज कर्म रजस्तमस्य हितेह यथेषाँ गतिमायात अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निर्दोष एवं निष्काम कर्म करने चाहिए ऐसा करने से वह रजोगुण और तमोगुण से छुट कर इच्छानुसार गति प्राप्त कर लेता है करुणाधिगतम ज्ञान जरा दुर्बलता गतिम् विपक्वा बुद्धि कालीन आधत्मान संबल युवावस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रायः बुढ़ापे में क्षीण हो जाता है परंतु परिपक्व बुद्धि मनुष्य समयानुसार ऐसा मानसिक बल प्राप्त कर लेता है जिससे उसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता सुदुर्गम पंथान अतिथ्य गुणबंधनम यथा पश्ये तथा दोषा अतित्या स्नते वह परिपक्व बुद्धि वाला मनुष्य अत्यंत दुर्गम मार्ग के समान गुणों के बंधन को पार करके जैसे जैसे अपने दोष देखता है वैसे ही वैसे उन्हें लाघ कर अमृतमय परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है धर्म अध्यात्म इस श्री महाभारत शांतिपर्मि मोक्षधर्म परमि वाष्णीयाध्यात्मकथन ही चतुर्दशा अधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्मकथन विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ